वो तो सो वो वो हमारे सो भामिन प्रिय वो हमको परम प्रिय है फिर प्रिये महाराज आपकी उदारता है का आपकी उदारता नहीं है सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे बस इतनी बात कहनी थी कि तुम अधम से अधम नहीं हो तुम दीनहीन नहीं हो सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे अपने भक्त की महिमा प्रशंसा करने के लिए सबरी सबरज्या पूजनं चै सबरज्या पूजनं पश्चात सुब्रीवेण समागमः सबरी का सत्कार किया भगवान ने जाकर के स्वयं उसके घर पर उसकी कुटिया में पधार करके उसका सत्कार किया सबरज्या पूजनं पश्चात सुब्रीवेण समागमः महाराज सुग्रीव के साथ समागम हुआ सुग्रीव का समागम भी ये तो रामचरितमानस है रामायण है वाल्मीकि रामायण है ये तो शरणागति शरणागति इसमें है। राजा दशरथ ने कैके की शरण ग्रहण की कैके ने मंत्रा की शरण ली तो उसको बड़ा भारी अब यहाँ आए तो हनुमान जी ने कहा कि सुग्रीव हमारे राजा हैं और ये राजकुमार हैं देखिए यहाँ भी भगवान की निरभिमानता का ऐसा वर्णन है हनुमान जी आके बोले कि चलो हमारे राजा से मिलने के लिए तो बोले चलो वाल्मीकि रामायण में तो ऐसे है सुग्रीवम शरणंगता सुग्रीव जी की शरण में गए जी का सुग्रीव राम की शरण में नहीं आए राम सुग्रीव की शरण तो एसा एसा एसा तो में गए ऐसा साहब ऐसा स्वामी ऐसा भक्त बत्सल भगवान में कहीं नहीं मिलेगा क्या बड़पन की बात कर रहे हैं और वहाँ पानी निपी गया मास्टर, दोनों तो ने जो हाथ मिलाया है हाथ ही नहीं मिलाया है राम जी ने परीक्षा दी सुग्रीव को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये बाली को मार सकेंगे तो आ, आ, आ, ताल दिख रहा वो दुदु भी अस्थि ताल दिख रहा वो दुदुभी की जो हड्डियों का पहाड़ था वो दिखाया तो भगवान रामचंद्र ने उसको अंगूठा ही लगा के और फेंक दिया और ताल दिख रहा तो ये कई ये परीक्षा दी हो अब अपने मित्र की मैत्री को परिपुष्ट करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र ने परीक्षा दी ऐसा ठाकुर ऐसा ठाकुर आपको दुनिया में और कहाँ मिलेगा तो अभी थोड़ी सी बात और है नारायण तो, आपको फिर कल प्रातः काल सुनाएंगे सुना विश्व दर्पण दृश्यम तुल्यमृत्म सं साक्षापे श्री श्री नमः मुद्रा ब्रह्मा ललित भय भय्रो ब्रह्मा लीला ललित लहरि का व्यंजिता सन्दुंड विस्तर संविद भूमानशुमच विमल ऋचिध्वस्तमा तो, श्रीरा वही श्री, था था था था था। था था। श्री जानकी जी हरी सभा में भगवान राम रामचंद्र के सामने शादी ऋषियों के सामने मृत हनुमान जी को श्री राम पत्र तत्वों हफ्ते श्री सीता रामचंद्र सिंह शासन आरोप विराजमान सामने हाथ जोड़े खड़े हुए वशिष्ठा दृष्टि अपने -पने -पने वो कहते हैं कि राम चरित्र की सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है कर्मा मय्वाचरिता आरोपय श्री राे खिलाने अयोध्या नगर में बारह तक रहना दंड कारण में जाना विराध को मारना माया मारी को मारना माया की कारण होना जटायु का, का मोक्ष लाभ कबंध का मोक्ष लाभ सबरी का सरकार सुग्रीव का समागम बाली का बध सीता का अन्वेषण समुद्र पर से प्रबंधन लंका का निरोध रावण का पध उसके बच्चे कच्चे जितने थे उस दुरात्मा के पंश का संहार विभीषण को राज्य देना फिर पुष्पक विमान पर चढ़कर मेरे साथ अयोध्या में आना राम का राज्याभिषेक होना सब तो क्या है कभी तो सारे कर्म में एवं आदि कर्माणी मयरिता अन्य संसार का सारा व्यवहार पत्नी के लिए होता है वो हो करने ये जो पुरुष है वो तो असंग ही है असंगो ही यम पुरुषा पुरुष तो असंग ही है श्रीमद भागवत में भी लिखा है सिप्पण पहले जब मनुष्य बनाया भगवान ने पुरुष जब बनाए तो ये सब कोई व्यवहार में रुचि न ले सब उसके बाद भगवान ने स्त्री का निर्माण किया जया पुनसाम मतिर हरता तो उसने पुरुषों की बुद्धि खींच खींच करके संसार के व्यवहार में लगाया तो ये भागवत में ऐसे तो जब जीवों के लिए ऐसी बात है तो स्वयं परमेश्वर ने सिवाय माया के और व्यवहार की किसी प्रकार उत्पत्ति नहीं ये होती। ये स्वयं भगवती जगत जननी जगदम्बई सारा व्यवहार करते हैं वे ही उनको पति बना लेते हैं वही उनको किसी का पुत्र बना देते हैं वही उनको राजा बना देती हैं, वही बन बन में घुमा देती हैं, सब ये देखो वेदांत की बात ऐसी जानकी जी बोल रहे रामो न गच्छती न अनुसोचत आकांक्षती त्यज नो न करोती किंचित आनंद मुहूर्ति रचल माया गुणान अनुगतो ही अब ठीक क्या कह रही हो देवी जी आप आपकी बात समझ में नहीं आती कि आपने सब कुछ कैसे किया बोले देखो राम न चलते हैं न खड़े होते हैं न कभी शोक करते हैं न कभी कोई इच्छा करते हैं न किसी का त्याग करते हैं न कुछ करते हैं न कुछ करते हैं है, है, है। वे तो आनंद मूर्ति अचल हैं उनमें किसी प्रकार का परिणाम परिवर्तन नहीं है माया गुणान ननुगतो ही तथा विभाग माया के गुण में अन्वित होकर माया जैसा जैसा खेल खेलती है वैसे वैसे रामचंद्र मालूम पड़ते हैं सीता जी इस विवर्त का परिणाम हीन विवर्त का निरूपण करके परमात्मा राम ज्यो का त्यों है और सारा खेल माया का है चुप हो गई तब रामचंद्र ने स्वयं उपदेश तथो राम स्वयं प्राहो हनुमत मुपस्थित श्रेणु तत्व प्रवक्ष्यामी आत्मात्म पर आत्म नाम आकाश दृश्यते महान जलाशय महाकाश अदिन्न एवं प्रतिबिंबाख्यम परिविधा हनुमान जी को देख करके कि सच्चा जिज्ञासु हाथ जोड़े सामने खड़ा है रामचंद्र ने स्वयं कहा हनुमान आओ मैं तुम्हें आत्मा अनात्मा और परात्मा इन तीनों का तत्व बताता हूँ परात्मा माने परमात्मा आत्मा माने प्रत्येक आत्मा जीव अनात्मा माने दृश्य और परमात्मा माने जो अलग अलग जीव मालूम पड़ते हैं इन सब जीवों में एक आत्मा तो क्या किस ढंग से समझाते हैं आकाश के तीन प्रकार के भेद देखने में आते हैं एक जलाशय तो जो परिपूर्ण महाकाश है वो तो जलाशय में भी है ही है और एक जितनी दूर में जलाशय है जलाशय अवचिन्न आकाश है। और एक जो जलाशय में आकाश प्रतिबिंबित होता है बड़ी गहराई मालूम पड़ती है ऐसा लगता है कि जलाशय में बादल घूम रहे हैं ग्रह नक्षत्र तारे दिख रहे हैं तो बोले एक तो महाकाश जो सर्वत्र परिपूर्ण है वो और जितनी दूर में जलाशय है वो और उसमें जो प्रतिबिंबित हो रहा है आकाश ये तीन प्रकार का आकाश दिखाई पड़ता है बुद्धिवच्छिन्न चैतन्यम एकम पूर्णम अथा परम आभासस्त परम बिंब भूतमेव त्रधा इसी प्रकार ये हमारी बुद्धि जो है ये जलाशय के समान है एक तो, तो परिपूर्ण चैतन्य कैसे ने हमने लेकिन वो अहमद में ही अनुभव में आ सकता है परोक्ष रूप से उसकी कल्पना करने में मजा नहीं आता और एक है बुद्धि जितनी देर को बुद्धूर को बुद्धि घेर लेती है तो चेतन में चेतन के जिस अंश को बुद्धि घेरती है उसको जीव कहते हैं और जो सब जीवों में एक है उसको परमात्मा कहती रामो आत्मा और परमात्मा और ये जो आभास है जो प्रतिबिंब है बुद्धि में वो करता है भोगता है नरक स्वर्ग में जाता है आता है तो जब तक मनुष्य इसी को मैं करके बैठा रहता है तब तक अपने में पाप पूर्ण सुख दुख नरक स्वर्ग आना जाना पराधीनता इसको स्वीकार करता है जिसका मैं इससे ऊपर उठ गया बुद्धि का साक्षी है बुद्धि अवच्छिंद आकार कर अवच्छेदक बुद्धि ही नहीं है अवच्छेदक बुद्धि माया मात्र है तब केवल परमात्मा ही परमात्मा है सात सा बुद्धे कर्तृत्व अविच्छिने विकिणी साक्षिणी आरोप्य से भ्रांत्या तथा चा बुध ये आभास सहित जो बुद्धि है वही करता है वही गता है वही लोक परलोक में जाने आने वाली है माने मैंने बुद्धिमाने अंतकरण समझो कि जो अंतकरण आत्मा के आभास को परमात्मा की आभा को पकड़ करके बैठ गया है वही अविच्छिन्न निर्विकार साक्षी में क्रांति से आरोपित होता है और अज्ञानी लोग इसी को जीव के रूप में स्वीकार करके अपना आत्मा स्वीकार करके भटकते हैं आभासुमृषा बुद्धि अविद्या कार्य अविचिन्नतु तथ ब्रह्म विच्छेद विकल्पता आभास मिथ्या है और बुद्धि अविद्या माने परमात्मा को न समझने न जानने से ये मालूम पड़ती है अविद्या कार्य है और ब्रह्म जो है वो अविच्छिन्न है और जो विच्छेद मालूम पड़ता है जो टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा, टुकड़ा मालूम पड़ता है वो केवल भेद बुद्धि भेद भ्रांति है अभिचिन्न पूर्ण निक प्रतिपाद्यते तत्व से हमस्तसा अभिचिन्न जो आत्मा का स्वरूप है साक्षी उसी की पूर्ण ब्रह्म से एकता बतलाई जाती है तत्वमस्यादि यही काम करते हैं कि ये जो आभास सहित अहंकार है ये ही इसी को तत्व ज्ञान होता है और इसी के लिए ये सारी सृष्टि बताते हैं जब ऐक्य ज्ञानम यदोत्पन्नम महावाक्य नात्मनो तदा विद्या स्व कार्य नश्य सेवन जब आत्मा और परमात्मा इन दोनों की एकता का ज्ञान महावाक्य से उत्पन्न होता है ये बात दुनिया में चूंकि और कहीं किसी भी मजहब में नहीं है और ना किसी शास्त्र में है इसलिए जल्दी लोगों की समझ में नहीं आता क्यों की लोगों की बुद्धि में भिन्न भिन्न मजहबों के संस्कार पड़े होते हैं जहां ये बात मानी जाती है कि केवल अज्ञान से ही बंधन है और केवल ज्ञान से ही मुक्ति है वहाँ ज्ञान की निरतिशय महिमा मानी जाती है ज्ञान की ऐसी महिमा सिवाय वेद शास्त्र के और किसी भी मजहब में मानी हुई नहीं तो अज्ञान से जो चीज मालूम पड़ती है वो झूठी होती है अज्ञान से झूठ को नहीं जाना और उसको भूत मान लिया तो भूत झूठा है अज्ञान से जो चीज मालूम पड़ती है वो झूठी होती है और ज्ञान से जो चीज मिट जाती है वो मालूम पड़ते समय भी नहीं होती है तो जहाँ टूंट का ज्ञान हुआ वहाँ भूत मिट गया तो भूत पहले भी नहीं था इसी प्रकार परमात्मा के ज्ञान से यदि संसार की निवृत्ति हो जाती है नरक स्वर्ग पाप पुण्य पुण्यकर्ता भोगता सारा झगड़ा केवल जानकारी से मिटना ये प्रमाण विभाग बोलते हैं ज्यादा करके लोग निर्माण विभाग के मजदूर होते हैं प्रमाण विभाग में चलने वाले नहीं होते हैं वो लोग कहते हैं कि नहीं जब तक कुछ करेंगे नहीं जब तक कुछ करेंगे नहीं तब तक कुछ बनेगा नहीं और ये पद्धति ऐसी है की अपने आप को जानो और काम बन गया तो जहाँ महावाग्य के, के द्वारा आत्मा और परमात्मा की एकता का ज्ञान उत्पन्न हुआ एकता का ज्ञान उत्पन्न हुआ माने एकता पहले से है एकता की नहीं जाती है एकता होती नहीं है एकता बनावटी नहीं है बनाई नहीं जाती वो तो एक ही है किसी का नाम पहले आ, सोहन सिंह सोहन सिंह थे। थोड़े दिनों के बाद वो दूसरे शहर में मिला किसी ने बताया कि ये मोहन सिंह हैं। तो नाम ही दो हो गए वो आदमी तो बिल्कुल एक ही रहा इसी प्रकार आत्मा कहो कि परमात्मा कहो चीज एक ही है उसके नाम दो हो गए हैं तो जहाँ पहचान लेगा कि अरे जिसको हम मोहन सिंह कहते थे वो तो वही सोहन सिंह है इसको ऐक्य ज्ञान बोलते हैं ऐक्य ज्ञान माने एक ही व्यक्ति को जो अलग अलग समझ लिया गया है वो अलग अलग नहीं है बिल्कुल एक है जीव नाम की वस्तु कोई कभी पैदा हुई नहीं ज्ञानम जदोत्पन्नम महावाक्यन चा तदा विद्या स्व कार्य न उस समय अविद्या अविद्या माने अज्ञान मिट जाता है और अज्ञान का जो कार्य है भ्रम अज्ञान दूसरी चीज होती है और भ्रम दूसरी चीज होती है रस्सी को न पहचानना अज्ञान है और उसको सांप समझना ब्रह्म है एक चीज के मूल रूप को न समझना इसका नाम अज्ञान और उसको दूसरी की दूसरी समझ बैठना उसका नाम ब्रह्म भ्रम माने एक चीज को दूसरी चीज, को दूसरी चीज समझना और अज्ञान माने एक चीज को न समझना तो जो परमात्मा का स्वरूप है उसको न समझना अज्ञान है और उसको कर्ता भोक्ता जी जीव समझ बैठना इसका नाम भ्रम है भ्रम कार्य वृत्ति है अध्यास इसको बोलते हैं ये अंतकरण में रहता है और अज्ञान जो है वो तो अंतकरण का भी कारण है और भ्रम का भी कारण है तो अपने कार्य के साथ विद्या का नाश हो जाता है ये तद विज्ञा मद भक्त मदभाव आयोपद्य मद भक्ति नाम ही शास्त्र गर्मुता न ज्ञानम न मोक्ष सेशा जन्म सफरअपी मेरे भक्त को जब ये विज्ञान होता है गीता में भी यही शब्द है मद भक्त एतद विज्ञा मदभावायोग थे ज्ञान का अधिकारी कौन है एक मदभक्त माने भगवान का भक्त और एक तद माने ये जो ब्रह्म का स्वरूप बताया उसको जान ले फिर होता क्या है एक मदभावायोग थे भक्त ज्ञान का अधिकारी है जो अपनी सेवा करेगा जो प्रेम करेगा उसको अपनी गुप्त से गुप्त बात बता दी जाएगी अपने सच्चे प्रेमी सच्चे सेवक के सामने कोई भी बात छिपा करके नहीं रखी जाती तो जो भगवान का भक्त होगा ये तद विज्ञाए मद भक्तो मदभाव पद्य वो तुरंत भगवत भाव को ही प्राप्त हो जाता है मद भक्ति विमुखा नाम ही शास्त्र गर् सुमुजता जो भगवान की भक्ति से विमुख हैं, बीच के खड़े हैं भगवान की ओर न ईश्वर के बारे में मालूम, न ईश्वर की प्रीति के बारे में असल में ईश्वर ऐसी चीज है की यदि उसके बारे में थोड़ी भी जानकारी होए, तो उससे प्रेम हुए बिना नहीं रहेगा सब प्रॉब्लम लड्डा जी जानेंगे तो उसके प्रति श्रद्धा होगी भक्ति होगी हाँ इसलिए सामान्य महात्म ज्ञान जो है वो भक्ति का उत्पादन तो महात्म ज्ञान से ऐसी भारत भक्ति सूचना न तथापि महात्म्य ज्ञान विस्मृति अपवाद न तथापि महात्म्य ज्ञान विस्मृति अपवाद गोपियों के ज्ञान में भी महात्म्य ज्ञान की विस्मृति का कलंक नहीं है गोपियों के प्रेम में भी महात्म्य ज्ञान विष्णु रूप कलंक नहीं है अर्थात महात्म्य ज्ञान है उसका अर्थ होता है वहाँ भी वहाँ भी गोपियों को महात्म्य ज्ञान है नखल गोपी का नंदनो भगवान अखिल देहि नाम अंतरात्मा की जब बोलते है नकल गोपिका नंदनो भगवान आप गोपी के बेटे नहीं हैं, सबके अंतरात्मा है और लक्ष्मी आपके चरणों की पूजा करते हैं ये बात तो गोपियों ने 50 मरतबे कम से कम यानी तो गोपियों को भी भगवान के महात्म का ज्ञान है जिसके महात्म्य का ज्ञान होता है उससे प्रेम होता है उससे श्रद्धा होती है और जिससे प्रेम होता है जिस पर श्रद्धा होती है उसके महात्म का ज्ञान होता है लेकिन तो, असलियत का ज्ञान जब सच्चा प्रेमी होगा तब असलियत का ज्ञान हो जाएगा इसलिए ज्ञान से जहाँ पराकाष्ठा सही वो भक्ति प्रकृति ज्ञान की पराकाष्ठा का नाम भक्ति है और भक्ति की पराकाष्ठा का नाम ज्ञान है तो जो लोग भक्ति से विमुख हैं और शास्त्र के गड्ढों में गिर गए हैं ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो और बेहोश हो गए शास्त्र गर्स मुज्यता शास्त्र के गढ़े में गिर करके और बेहोश हो रहे हैं न ज्ञानम नोत जन्म सतईरअपी उनके सौ सब जन्म बीत जाएं न उन्हें ज्ञान होगा न उन्हें इदम रहस्यम हृदय मनो मय व साक्षा कथित तवा नग मदभक्तिनाय सखाए नया दातव्य मैंद्रादी राज्य तोस्यम रामचंद्र भगवान ने कहा ये मेरे आत्मा का हृदय है ये मेरा रहस्य है और मैं स्वयं अपने मुँह से तुम्हारे लिए कह रहा हूँ प हनुमान जो मेरी भक्ति से रहित है सठ है उसको ये नहीं बताना मद भक्त हीनाय सठायन त्वया क्योंकि जो भक्त नहीं है भगवान का वो इसका दुरुपयोग करेगा स्वार्थ में अपने भोग में इस ज्ञान को लगा लेगा और जो सठ है सठ माने जिसकी बिल्कुल बंदी हुई है वो वो ईश्वर से भी ज्यादा कीमती उस चीज को समझता है जिसको पकड़ के वो बैठा हुआ है देखना तो ये है कि तुम्हारे लिए महान ईश्वर है महान ईश्वर का ज्ञान है महान ईश्वर की भक्ति है महान ईश्वर की, की प्राप्ति है तुम्हारे लिए कि संसार की कोई वस्तु है जिसको तुम पकड़ के बैठे हुए हो तो जो दूसरी दूसरी चीजों को बड़ा मान करके उसको पकड़ के रखा हुआ है उसको ये ज्ञान नहीं देना चाहिए ये इंद्र के राज्य से भी बहुत बड़ी वस्तु है ये सठ को और भक्तिहीन को नहीं बताना चाहिए गीता में भी भगवान ने सर्वधर्मान परिचे जय का उपदेश करके और कह दिया हो है ना मना तो किया हाँ ऐसा ही है अब आप लोगों को कुछ लोग तो याद ही होगा जो तपस्वी नहीं हो उसको ये नहीं बताना जो मेरा भक्त हो उसको बताना तो माने किसी का कोई रहस्य जो उसका प्रेमी होता है वो जानने का अधिकारी होता है श्री महादेव जी कहते हैं कि देवी ये राम जी का हृदय मैंने तुमको बताया जो स्वयं सीता ने राम ने हनुमान जी जैसे भक्त को बताया है ये अत्यंत गुह्जतम है और हृदयंगम करने योग्य है पवित्र है पाप शोधन है स्वयं रामचंद्र भगवान ने अपने श्रीमुख से सारे वेदांतों का संग्रह बताया है जो इसका सदा प्रेम से पाठ करता है वो मुक्त हो जाता है उसके बहुजन्मार्जित ब्रह्म अत्यादि पाप मिट जाते हैं इसमें कोई संदेह नहीं रामचंद्र का ऐसा वचन है जो तिभ्रष्टोति पापी पर धन परदारेषु नि तेय ब्रह्मता जोगी वृंदपी यूज्याम पठति च हृदय रामचंद्रशिया जोगींद्रैरप्य लदमीह पदमिहलवते सर्वदेवी सपूज्यम देखो क्या अद्भुत बात कहते हैं वेदांती लोग शर्त लगाते हैं ऐसा अधिकारी होए ऐसा अधिकारी होए तब उसको तत्व ज्ञान होता है ना बिरतो दुष्चरिता ना शांत तो, ना समाहिता तो वेदांती लोग बैठ गए ऊपर अब नीचे वाले जो जीव हैं उनका कल्याण कैसे हो असल में जो धर्म पिछड़े हुए को आगे नहीं बढ़ाता है, गिरे हुए को ऊपर नहीं उठाता है। जो मूर्ख को भी ज्ञानी नहीं बनाता है तो वो धर्म अधूरा धर्म है और उस धर्म का नाश हो जाए। वो धर्म टिकाएगा ही नहीं क्योंकि दुनिया में मूर्ख ज्यादा रहेंगे पिछड़े हुए लोग ज्यादा रहेंगे गिरे हुए लोग ज्यादा रहेंगे उनका बहुमत वोट ही दे करके उस धर्म का उस धर्म को बिगाड़ दें धर्म ऐसा चाहिए जिसमें जो अत्यंत भ्रष्ट हैं पापी हैं पर धन और परदारा में नित्य उद्यत हैं चोर है ब्रह्मग्न है माता पिता के पद में निरत है और जो धुओं का अपमान करते हैं उनको ये मत कहो कि हटो हटो तुम भ्रष्ट हो गए उनके अंदर भी ऐसी इच्छा उत्पन्न करो कि वो राम की पूजा करें और राम के हृदय का प्रेम से पाठ करें भक्ति से राम हृदय का पाठ करें उन्हें इसी जीवन में जोगी इंद्रीरप्यलभ्यम पदम अलभते सर्वदेव सपूज्यम असल में धर्म के राक्ष में एक कारण यही हुआ कि जिसको देखो कहोलकार तुम भ्रष्ट हो तुम भ्रष्ट हो तुम भटो तुम, तुम, तुम धर्म तुम सुनने के अधिकारी नहीं हो तुम सुन धर्म सुनने के हकदार नहीं हो कन् नहीं बाबा ये धर्म तो असल में उन्हीं लोगों के लिए है जो अज्ञानी हैं, जो मूर्ख हैं, जो पिछड़े हुए हैं, उन्हीं को ऊपर उठाने के लिए तो है ना, तो भक्ति से इसका आदर इसका सेवन करना चाहिए पार्वती जी ने कहा की जगत प्रभो मैं धन्य हूँ आपने मेरे ऊपर बहुत अनुग्रह किया हमारे हृदय में जो संदेह की गांठ थी वो आपकी कृपा से कट गई तुमने राम तत्वामृत रसायन का पान कराया हमको तुम्हारे मुख का प्रसाद मिला पीते पीते हमारा मन तृप्त नहीं हो रहा है इससे संसार सागर की निवृत्ति होती है श्री राम की कथा मैंने संक्षेप से तुमसे सुनी है अब मैं चाहती हूँ कि आप विस्तार से राम की कथा सुना ये इसको समासद व्यास पद्धति बोलते हैं संक्षेप में राम की कथा और विस्तार से राम की। आप बिल्कुल स्पष्ट बोलिए स्फुटाक शरमूत नहीं है शरम। तो ये पुराणों को समझने के लिए आ, एक संहिता एक पुराण संहिता नाम जो हुई उसमें ये बात बताई गई है कि जहां कड़ी टूट जाएगी कोई कथा छूट गई या कोई कथा गलत लिख गई, वो पकड़ ली जाएगी श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने तो कहा है कि अगर भागवत में से एक अक्षर कोई बढ़ा दे और घटा दे तो उसको हम पकड़ लेंगे उन्होंने बिल्कुल व्याकरण ही बना लिया है भागवत का कि इतने इतने स्कंध बारह स्क हैं तो उसमें तीन सौ बत्तीस पैंतीस नहीं मानते हैं वो तीन सौ बत्तीस अध्याय हैं और तीन अध्यायों में इतने प्रकरण हैं और इतने श्लोक हैं और इतने अक्षर हैं दिन के बता देते हैं और कोई भी एक अक्षर इधर उधर करे तो वो उनके ए, उनकी मर्यादा उनकी जो मीमांसा की मर्यादा है उससे विपरीत हो जाता है पकड़ जाता है कि ये उनके अंदर नहीं है। तो थोड़े में बोलना विस्तार से बोलना श्री महादेव जी कहते हैं देवी हम गुज से गुज्जतर महत् का वर्णन करते हैं ये अध्यात्म राम का चरित्र है वैसे जहाँ चरित्र का वर्णन होता है वहाँ सीधे साधे चरित्र का ही वर्णन होता है श्री उड़िया बाबा जी महाराज तो कहते थे कि यदि वृत्ति का और मन का और अहंकार का यही सब वर्णन निकालना है तो सीधे सीधे इनका नाम लेके बोलो न यही नाम ले ये वृत्ति है और इसकी आत्मा से इसका ब्याह हुआ और इससे जो संतान ये हुई और इससे ये ये काम क्रोध लोग आदि मारे गए तो मूल बात यही है कि असल में जो बाहर है वही भीतर है और वही समष्टि में है <coughs> तो जो समष्टि में होता है उसको अधिदैव बोलते हैं और जो बाहर होता है उसको अधिभूत बोलते हैं जो भीतर होता है उसको अध्यात्म बोलते हैं ये तीनों मिलते हुए चलते हैं सो so, आओ अध्यात्म रामचरित्राप अध्यात्म रामचरित्र हम तुम्हें सुनाते हैं स्वयं राम ने मुझे ये बताया है और इसके सुनने से तीन ताप का विनाश हो मन दुख मिटा देना ये काम है ध्यान देना ये शास्त्र का काम नहीं है कि वो ब्याह करा दे कि ला के पैसा दे दे उसका काम यह है कि मनुष्य के मन में जो दुख है जो चिंता है जो व्याकुलता है उसको मिटा दे ज्ञान अज्ञान को दूर करने के लिए होता है वो वस्तु को इधर से उधर करने के लिए नहीं होता है तो तापतर्याप हम दुख तो कैसे भी हो चाहे मरने का दुख हो चाहे मकान में आग लगने का दुख हो चाहे संयोग का हो चाहे वियोग का हो कैसा भी दुख होता तो मन में ही है ना चाहे बिजली गिरने का दुख होए, और चाहे किसी के गाली देने का दुख होए, और चाहे डंडा लगने का दुख हो डा लगने का दुख आदि भौतिक है बिजली आदि गिरने का दुख आदि दैविक है और अपने मन में किसी के शत्रु मित्र होने की कल्पना हो गयी तो दुख हुआ ये आध्यात्मिक है तो निमित्त तीन हुए लेकिन दुख का स्वरूप तो एक ही है और वो ये है कि मन में उससे ताप होता है तो ये जो महात्माओं का उपदेश है ये बिजली गिरने से रोकने के लिए नहीं है और न धंधा पकड़ने के लिए है और ना तुम्हारे शत्रु मित्र को मना करने के लिए है ये तो तुम्हारा मन जो बिगड़ा हुआ है बात बात में बात बात में दुखी होता रहता है ऐसा मन ही पतित हो गया है इस पतित मन को ऊपर उठाने के लिए ये शास्त्र का उपदेश होता है ये ये नहीं कि जिसको कोई बुरा कहता है वो बुरा है असल में जिसके मन में बुराई सूझती है वो वो मन बुरा है उस मन में से बुराई सूझना बंद होना चाहिए दुनिया में भला बुरा होना बंद नहीं होना चाहिए मन में जो बुराई आती है वो बंद होनी चाहिए वो कैसे होगी जब समझोगे हो कि दुनिया में कुछ भला बुरा नहीं है एक ही परमेश्वर तरह तरह की लीला कर रहा है तो सारा का सारा जो दुख है वो अज्ञानोत्थ महाभयात ज छुत्वा मुच्यते जन्तु अज्ञानोत्थ ये अज्ञान के कारण महाभय अपने सामने आ आगे आए सो इसको सुनने से वो भय दूर हो जाता है और मनुष्य ऐसा सुखी होता है उसको परारिद्धि दीर्घायु उत्तर संति यदि वो चाहता हो संसार में तो मन पवित्र हो जाए मन सुखी हो जाए तो सब कुछ उसको मिल सकता है भारेण मग्ना दस बदन मुखा शेष रक्षो गृत् दिविज दिव मुनजन साकसन से गलोकम रुदंती व्यसन मुपगतम ब्रह्मणे प्रा सर्व ब्रह्म ध्या मुहूर्तम सकलमी हृदा वेद शेषात्मक तस्मा क्षीरसमुद्रतीरगमत् ब्रह्म देवर्वृतो देविया चाखिल लोकहृत समझ मीशम हस्तौषी प्रति सिद्ध निर्मल पद स्त्रोत्र पुराणोद भक्तिया गदगद गिराती विमलई आनंद पृथ्वी धार से मग्न हो गयी पृथ्वी पृथ्वी में एक देवता है पृथ्वी देवी जब पृथ्वी के ऊपर दुष्ट लोग ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उनका उसके ऊपर भार पड़ता है जैसे ब्रह्म सत्ता मात्र है उस पर कोई भार नहीं है लेकिन जब मनुष्य अहंकार करके बैठ जाता है तो वो अहंकार ही आत्मा पर भार है इसी प्रकार ये पृथ्वी सत्ता रूप है भूमि सत्ता रूप है इसमें जब अहंकारी लोग बढ़ जाते हैं तब इस पर भार बढ़ जाता है अहंकार ही भार है रावण दस बदन दस बदन माने जिसके मुँह दस और दसों इंद्रियों से विषय भोग करने में ही संलग्न है दस मुंह हैं और राम जी के वो ही राम जी का दुश्मन है क्योंकि जो अत्यंत भोग में समलग्न है अपनी दसों इंद्रियों से वो ईश्वर को भूल जाता है ईश्वर को पीछे कर देता है और दशरथ जो है दस इंद्रियों को रथ बना करके जो उन पर सवार हैं उनको अपने काबू में रखते हैं तो वो राम के पिता होते हैं उन्हीं से राम पैदा होते हैं सो बोझ जो है वो दस बदन का है रावण का है और उसके साथी राक्षसों का है पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और देवता और मुनियों के साथ ब्रह्मा जी के पास गई और जाकर के गाय का रूप धारण करके और रोने लग गई और ब्रह्मा जी को सब बताया ब्रह्मा जी ने ध्यान किया ज्ञान करने से उनको मालूम हो गया कि पृथ्वी को दुख किस बात का है वेद शेषात्मकवात सकलम अभी हृदय वेद शेषात्मकवाद उनको सब, materialized... सब मालूम पड़ गया कि पृथ्वी में दुख क्यों है असल में जो अपने को दुख कैसे मालूम पड़ता है इस बात को जो समझता है वो दुनिया में किसी को भी कैसे दुख मालूम पड़ता है इसको समझता है जिसको अपने दुख का पता नहीं चलता है कि हमको कैसे दुख होता है वो दूसरे का दुख भी नहीं जानता हाँ। तो इसी से बताया ना कि धर्म का रहस्य इतना ही है श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वाचाप व्यवधार्यता धर्म सर्वस्व सुन लो और सुन के धारण कर लो जो आत्मन प्रतिकूलानी न परेशान समाचरे। जब अपमान मिलने से अपने को दुख होता है तो दूसरे का अपमान नहीं करना निंदा मिलने से अपने को दुख होता है तो दूसरे की निंदा नहीं करना अपने को संभालना है संभालना दूसरे की जबान थोड़ी बंद करनी अब ब्रह्मा जी पृथ्वी के साथ क्षीर सागर पर क्षीर सागर के तट क्षीर सागर सात्विकता का समुद्र है जहाँ परमेश्वर प्रगट रूप से रहता है और देवता ब्रह्मा देवी और जाकर के उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की बोले वो परमेश्वर कहाँ रहते हैं अखिल लोक लोकहृत स्थमजरम सर्वज्ञमी समरिम वो हैं तो परमेश्वर सबके हृदय में ही बैठे हुए और अजर हैं सर्भाग्य हैं, परमेश्वर हैं परंतु सब जगह मालूम नहीं पड़ते मालूम पड़ते हैं जहाँ सत्वगुण होता है वहाँ परमेश्वर का प्रकाश होता है अस्तौसी श्रुति सिद्ध निर्मल पदई ही आ, ब्रह्मा जी ने स्तुति की श्रुति सिद्ध निर्मल पदों से इस बात को कम लोग जानते हैं की जब हम अपनी बनाई हुई कविता बोलने लगते हैं तब उसमें जिसका वर्णन है उसका स्वाद नहीं आता है हमारा वर्णन है अपनी ममता का स्वाद आने लगता निज कवित्व के लागन नीका सरस हो अथवा अतिथि तो वो जो अपनी कविता में अपने रसिया में अपनी ठुमरी में अपने खेमटा में का जो मजा आता है वो ममता का मजा आता है ईश्वर के होने का मजा नहीं आता है इसलिए अनाद सिद्ध जो वेद वाणी है जो पुराण वाणी है जो महात्माओं के द्वारा की हुई स्तुति है उसके द्वारा जब भगवान की स्तुति की जाती है तब उसमें अहम भाव का उदय नहीं होता पुराणोदी भक्त्या गदगदया गिरात विमलई आनंद बासि जहां अहंकार का उदय हुआ वहां तो परमात्मा पर पर्दा पड़ गया और जब हम वेद बाणी ऐसी परमात्मा की स्तुति करते हैं तो वहां अहंकार का उदय नहीं होता और एक बात और है निर्वासन हृदय प्राय लोगों का होता नहीं सबके हृदय में कुछ न कुछ आसन रहे तो जब वो ईश्वर का वर्णन करने लगता है सब अपनी वासना को ईश्वर में डाल देता है उसको जैसा कच कूच केश पसंद होगा तो वैसे ही वो परमेश्वर का भी वर्णन करने लग जाएगा अपनी वासना की प्रियता को परमेश्वर में देखने लग जाएगा इसलिए परमेश्वर का वर्णन वही कर सकता है जो निर्वासन हो निरहकार हो और ऐसा तो वेद ही है जो अपौरुषे ज्ञान है ऐसा तो पुरान ही है अब गदगद वाणी गद से, बड़ी भक्ति से आ, अत्यंत विमल विमलता के साथ और आनंद के आंसू आंखों से गिर रहे हैं ब्रह्मा जी ने स्तुति की जब स्तुति की तो उनके सामने भगवान प्रकट हुए तत पुर सहस्रांशु सहस्र सदृश प्रभा आबिरासी धरित प्राचियाम दिशा व्यपनय तम कथित दुर्दर्शम अकृतात्मना इंद्र नील प्रतीकाशम स्मृत पद्म लोचनम किट हार देखो पहले स्तुति के रूप में परमात्मा का प्रकाश हुआ हृदय में इसको नाम बोलते हैं नामानिकृत्वा अभिवदन जदास्ते स्वयं भगवान ही अपना नाम बनाता है और स्वयं ही गाता है तो पहले परमेश्वर की स्तुति नाम वाक्य महावाक्य पहले प्रकट हुए और फिर उनका अर्थ प्रकट हुए पहले नाम फिर रूप जो नाम रूप का अधिष्ठान है वो तो न प्रकट होता है न अप्रगट होता है वो तो आत्मत्वे न साक्षात अपरोक्ष है और अज्ञानी के लिए नित्य परोक्ष है और ज्ञानी के लिए नित्य अपरोक्ष है। परंतु जब भगवान के बारे में शब्दों का आविर्भाव होता है हृदय में तो शब्द उनके रूप को ले आता है तो जैसे हजार हजार सूरज का उदय हुआ हो ऐसे भगवान प्रकट हुए और सारा अंधकार दूर हो गया कहाँ प्रकट हुएगा पूर्व दिशा में प्रकट हुए प्राच्याम दिशी प्राच्याम दिशी का सामने होता है जैसे संध्या वंदन करने के लिए हम लोग प्रातः काल सूर्य की ओर मुख करके खड़े होते हैं तो पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है इसी प्रकार परमेश्वर हमारी आंखों के सामने प्राची दिशा का अर्थ है प्रतीचि दिशा होती है भीतर भगवान श्रीकृष्ण प्रकट होते हैं मथुरा में और उनका तिरोभाव कहाँ होता है कद्वार का पश्चिम दिशा तो तिरोभाव के लिए तिरोभाव के लिए प्रभास प्रती दिशा है और आबिर भाव के लिए प्राची दिशा है पूर्व दिशा में आविर्भाव होता है और पश्चिम दिशा में तिरुभाव होता है अब पूरब पश्चिम कहाँ है अपने शरीर में देख लो जो आँख के सामने है वो पूरब है जो आँख के पीछे है वो पश्चिम है भगवान की लीन लय होने की दशा वही होती है ऐसा रूप प्रकट हुआ अंधकार दूर हो गया ब्रह्मा जी ने जैसे कैसे देखा क्योंकि इस रूप का दर्शन जिन लोगों ने अपने मन को इंद्रियों को वश में नहीं किया है उनको इस रूप का दर्शन नहीं होता जिनका मन इधर उधर भटक रहा है इंद्रिया इधर उधर विषयों में भटक रही हैं उनको परमात्मा का दर्शन कैसे होगा दर्शन होता है निश्चित इसमें कोई शंका करने का कारण नहीं है क्योंकि जिसका अपने हृदय में दर्शन होता है उसका दर्शन आँखों से बाहर भी होता है आँख तो चश्मे की तरह है जिसको हम भीतर देख सकते हैं उसको बाहर देख सकते हैं यदि ईश्वर का ध्यान हो सकता है तो उसका दर्शन भी हो सकता है उसमें शंका करने का कोई कारण नहीं है अब ब्रह्मा जी ने देखा इंद्र नीलमणि के समान बिल्कुल नीले नीले नीले नीले का अर्थ क्या हुआ अगर जैसे आकाश में नीलिमा होती है तो आकाश नीले रंग का होता नहीं लेकिन जब हम आकाश को देखने का प्रयास करते हैं तो वो नीला होकर के हमारे सामने दिखता है ये परमात्मा भी नीला होकर के प्रकट होता है स्मिताश्यम आनंद मुस्कान छलक रही है उसके मुखारबिंद पर और पद्मलोचनम, उसकी दृष्टि बिल्कुल असंग है पद्मलोचनम से ज्ञान स्मिताशम से आनंद और इंद्रनील नील प्रतीकाशम से सत्ता और केयूर हार हारीट आदि आभूषण धारण किए हुए और श्रीवत्त चिन्ह कौशुभ मण